ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के ष्ठ अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है व्रत कथन पूर्वक भाष्कर भगवान ने इस अधिकरण का विषय संशय तथा पूर्वपक्ष रूप अंश त्रय भी बता दिया है अधिकरण में गंतव्य का स्वरूप निश्चित हुआ कि गंतव्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म है करके इसलिए जितने भी गति गतिश्रुतियां हैं वे सब कार्य ब्रह्म विषयनी हैं पर ब्रह्म विषयणी नहीं है यह बताया गया इस अधिकरण में गंता का निर्धारण किया जा रहा है सत्य लोक निवासी हैं कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ तो सत्य लोक में हिरण्यगर्भ जाकर के हिरण्यगर्भ की प्राप्ति कर लेते हैं जो वेदंता हो जाएंगे तो कौन जाते हैं ब्रह्म उपासक मात्र वहाँ पर जाते हैं या असामान्य रूप से समस्त उपासक उपासक मात्र जाते हैं यह संशय हुआ संशय का कारण हुआ स एनान ब्रह्म गमयति यह सामान्य श्रुति तथा तत्क्रतु न्याय को बताने वाली तम यथा यथा उपास तदेव भवति यह श्रुति इसी को लेकर के संशय हो रहा है तत्क्रतु श्रुति तो कहेगी कि शरीर छुटते समय जिसका जैसा निश्चय है उसे प्राप्त करते हैं वे तो जिन ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म क्रतु की आवश्यकता है वे ही सत्यलोक में जाएंगे उन्हें अमानव पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा ऐसा तत्क्रतु बताएगा और सामान्य श्रुति कह रही है कि जो भी ये नान शब्द से ग्राह्य है अर्चिरादि मार्ग से गए हैं वे सब का मतलब अर्चरादि मार्ग से उपासक जाते हैं प्रतिक उपासक और ब्रह्म उपासक सामान्य रूप से दोनों भी अर्चिरादि मार्ग से जाता है तो अर्चिरादि मार्ग से ही जाने वाले हरेक व्यक्ति को अमानव पुरुष कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा यह सामान्य श्रुति से निकल रहा है इसलिए संशय हुआ कि क्या अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले घंताओं में से सब गनता सामान्य रूप से सत्यलोक में जाकर के ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और अमानव पुरुष उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति कराता है या का कुछ उपासक विशेषों को ही तो पूर्व पक्षी ने कहा स एनान ब्रह्म गमयती इस सामान्य श्रुति के आधार पर सभी अर्चिरादि मार्गस्थ उपासकों को अमानव पुरुष कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराता है ये माना जाए ये पूर्वपक्ष है तो भाष्कर भगवान ने कहा एवं प्राप्त प्रत्याह या तो इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत व्याजिका तह पूर्व पक्ष का प्रत्याख्यान करते हैं और प्रथम सूत्र से सिद्धांत को बताते हुए ये कहा गया कि अप्रतीक आलमान नयति बादरायण आचार्य बादरायण जी का मानना है कि जो प्रतीक उपासक नहीं है ब्रह्म उपासक है उन्हीं को ले जाता है अमानव पुरुष सत्यलोक में ब्रह्म की प्राप्ति कराता है अप्रतिकालंबना नयति इति पादरायन इससे सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि अमानव पुरुष ब्रह्म उपासक मात्र को ही ले जाएगा सत्यलोक इसलिए उभयथा भाव है इति भाव उभयता भाव का मतलब अर्थिरादि मार्ग से जाने वाले गणताओं के दो प्रकार है उभयथा का मतलब जो प्रतीकोपासक है वे अर्थिरादि मार्ग से जाते हैं और विद्युत लोक तक के जो लोक हैं, बीच में पड़ने वाले जितने भी उनमें से किसी न किसी में उनके प्रतीक के अनुसार स्थित रहते हैं उनकी स्थिति वहां हो जाती है वहां के निवासी बन जाते हैं वहां के निवासी बनने के लिए भी उत्तरायण मार्ग से ही जाना पड़ेगा <coughs> तो माना तो जाएगा आर मार्ग से ही गए लेकिन वे अंतिम छोर तक नहीं पहुंचे वहां कोई कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का मार्ग बना हुआ है तो कन्याकुमारी से बैठा हुआ हर एक व्यक्ति श्रीनगर तक ही जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है वह बीच में भी उतर सकता है माना जाएगा कन्याकुमारी से निकला उसी मार्ग से आया लेकिन श्रीनगर ही गया ये नहीं बीच में जहां जहां जो जो जहां जहां होते हुए वो मार्ग निकल रहा वहां वहां वो रुक सकता है ऐसे ही उपासक शरीर को छोड़कर के सभी उपासक तो अर्चिराधि मार्ग से जाएंगे लेकिन जो प्रतीक उपासक है उनका गंतव्य बीच में ही आएगा विद्युत लोक तक ही उनका गंतव्य रहेगा उसके पहले पहले तक उनके प्रतीक उपास्य प्रतीक के तारतम्य को लेकर के ज्यादा से ज्यादा विद्युत लोक तक उत्कृष्ट कोई प्रतीक है तो और जो ब्रह्मोपासक है उनका गंतव्य विद्युत लोक से भी आगे का है उनका गंतव्य है स एनान ब्रह्मग मैथि स्वाख्यस्त ब्रह्म पदार्थ ऐसा अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले गंताओं के दो प्रकार हैं। उभयथा भाव है ये यहां पर कहा उभयथा शब्द से सूत्र में और ये उभयथा भाव है अर्चरादि मार्ग से जाने वाले उपासकों में इसका निश्चायक ज्ञापक तत्क्रतु न्याय भी है इसलिए कहा तत्क्रतुश्च ज्ञापको भवति ऐसा लगाना ना उभयथा भाव का ज्ञापक तत्क्रतु न्याय भी है प्रतिक उपासकों का ब्रह्म क्रतु नहीं होता है ब्रह्म उपासकों का ही शरीर छूटते समय ब्रह्म क्रतु होता है क्रतु कहते हैं संकल्प को जिसका ब्रह्म संकल्प होगा शरीर छूटते समय ब्रह्म का प्राप्य रूपेण संकल्प होगा उनका अंतिम गंतव्य बनेगा ब्रह्म गमयतीवाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ्रह्मोपासकों हो हो का होगा अप्रती आलंबनों का होगा और का कर्तु जीवन भर जैसा उन्होंने स्मरण किया है चिंतन किया है उपासना की है उसके अनुसार हो जाएगा शरीर छूटते समय तो प्रतीक तो एक जैसे नहीं है अलग अलग है तो उनका क्रतु भी अलग अलग होगा लेकिन उनके क्रतु का संकल्प का प्राप्य रूपे न जो विषय संकल्प हुआ है वो विषय अर्चिरादि मार्ग से जा करके बीच में ही कहीं ना कहीं प्राप्तव्य प्राप है इसलिए जाएंगे अर्चिरादि मार्ग से ही यहां से जाते हुए तो दिख रहे हैं सीधे अर्चिरादि मार्ग से ही लेकिन जरूरी नहीं कि सब के सब अंतिम छोर तक पहुंच ले। इस प्रकार ये उभय था भाव तत्क्रतु न्याय से भी निश्चित होता है ये यह यहां पर कहा गया अब इस सूत्र का अर्थ इसी प्रकार का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं सूत्रार्थ को देखिए बनान इति तो बनान प्रतीकना वर्जय्वा सर्वान्न विकार इति ब्रह्मलोकमितदरायण आचार्यो मनते अति बनान का अर्थ कर दिया वर्जयवा तक सर्वान अन्य तक समझ लो अप्रतिक का ही अर्थ है तो जो प्रतीक आलंबन है का मतलब प्रतीक है उनको वर्जयित्वा छोड़कर बाकी सब प्रतीक से अन्य जो भी विकार आलंबन है यानी कार्य ब्रह्मोपासक हैं, उन सब को ले जाता है अमानव पुरुष ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक शब्द का यहाँ अर्थ है सत्यलोक अंतिम कर्तव्य वो प्राप्त कराता है यानी प्राप यती ऐसा आचार्य पादरायन का मानना है आगे कहते हैं कि नहीं एवं उभयथा भाव अभ्युपगमे कच्चि दोषो अस्ति तो जो पर विरोध नामक दोष पुरोपक्षी ने बताया था अनियमत सर्वाशाम इसमें सभी उपासकों को अर्चिरादि मार्ग बता रहे हैं और यहां आकर के यदि ब्रह्म उपासक मात्र को ही ब्रह्म की प्राप्ति मानेंगे तो अप्रतिक इस अधिकरण का विरोध होगा पूर्व अधिकरण के साथ पूर्वापर विरोध नामक दोष आएगा तो इसका निराकरण करते हुए व्यास जी ने कहा अदोषात। उभयथा भाव मानेंगे तब भी पूर्वा पर विरोध नामक दोष नहीं है न होने से अधिक अर्थ है उसी का अर्थ कर रहे हैं कि एवं उभयथा भाव अभ्युपगमे कश्चित दोषो नास्ती नहीं अस्ती तो इस प्रकार उभयथा भाव स्वीकार करने पर भी कश्चित दोष यानि पूर्वापर विरोध व्याज्य के वाक्य में नामक जो दोष हैं पूर्व पक्षी को भास रहा है वह नहीं होता है वह भाव स्वीकार करने पर भी क्यों तो कहते इस, इसलिए कि आगे कह रहा है अनियम न्याय से प्रतीक व्यतिरिक्तेषु अभी उपासनेशु उपपत्ते अनियम न्याय यानी अनियमाधिकरण न्याय शब्द का अर्थ है अधिकरण तो अनियम न्याय जो है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का वह प्रतिकुपासक विषयक भी उपन्न होता है क्या प्रतिकूप प्रतिक, प्रतिक व्यतिरिक्तेश अपि उपासनेशु उपपत्ते तो प्रतीक व्यतिरिक्त तो उपासनाओं में भी ऐसी कई उपासनाएं हैं प्रतीक उपासना से अतिरिक्त तो उपासनाएं जहां पर नहीं बताया गया है मार्ग वहां उपसंहार होगा ऐसा लगाया जा सकता है भिप्राय हैं कि अनियम न्याय से प्रतीक्यतिरिकासने और उभयथा तत्क्रतुस्था समर्थको हेतु और ये जो तत्क्रतु न्याय, न्याय उभयथा भाव का समर्थक एक अन्य हेतु है ये ये बताता है तत्क्रतु न्याय कि यो ही ब्रह्म क्रतु स ब्राह्मय इति श्लिष्यते जो ब्रह्म निश्चयवान जिसका ब्रह्म क्रतु है वह ब्रह्म संबंधी ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा ब्राह्म ऐश्वर्य है सत्यलोक में पहुंचने वाले का ऐश्वर्य सबका एक जैसा होता है आगे बताया जाएगा कि जगत व्यापार वर्ज बाकी सब ऐश्वर्य एक जैसा है ब्रह्म उपासकों का और ब्रह्म का वहां तारतम्य नहीं होता भोगादि में एक जैसा भोग होता है लेकिन आवश्यकता है ब्रह्म कृतु होने की तो इस प्रकार ये यह श्लिष्य संगम संगम संग सुसंगत होता है क्या कि जो ब्रह्म कृतु है वह ब्राह्म ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा ऐश्वर्य है सत्यलोक की प्राप्ति सत्य लोक में जाकर के जैसा कार्य ब्रह्म का ऐश्वर्य है ऐसा ही ऐश्वर्य प्राप्त कर ले ब्रह्म क्रतु जो होगा उसे उसके लिए संभव होगा सुसंगत होगा तम यथा यथा उपास तदेव होती इति श्रुते ये श्रुति ये कह रही है और प्रतीक उपासक का तो ब्रह्म क्रतु नहीं होता इसलिए जो प्रतीक उपासक हैं उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति न कराना इसमें एक प्रकार से श्रुति विरोध नहीं होगा न तो प्रतीकेशु ब्रह्म क्रतुत्व अस्थि कि प्रतीकेशु ब्रह्म क्रतुत्व न अस्ति प्रतीक प्रधानत्वात् उपासन प्रतिक उपासकों में ब्रह्म तो नहीं होता क्योंकि वह चिंतन के लिए प्रधान माना जाता है ब्रह्म ब्रह्मक्रतु को नहीं क्या न प्रतिक को ब्रह्म को नहीं माना जाता यद्यपि ब्रह्म की दृष्टि बताई है नाम ब्रह्म इतिपासित वा, वाचम ब्रह्म इतिपासित इत्यादि में मनो ब्रह्म मनोब्रह्म इतिपासित हाँ। तो तो तो हाँ। वहा मन शब्द से सीधा मन सामान्य नहीं लिया गया प्रतीक के रूप में मनस्यन रूप व्यापार से विशिष्ट मन तत्काल निर्णय लेने की शक्ति वाला मन ये मन शब्द का अर्थ है और उसी का ब्रह्म रूप से चिंतन करने वाला वह मनस्यन से युक्त हो जाता है तो मनस्यन से युक्त होता है का अर्थ है तत्काल निर्णय लेने की शक्ति उसके अंदर आती है जो मन की ब्रह्म रूप से उपासना करता है शुरू जब उपासना नहीं होती है उसकी मन रूपी प्रतीक की ब्रह्म दृष्टि से तो अनिर्णय की स्थिति में रहता है ऐसे देखे जाते हैं सामान्य परिस्थिति भी छोटी मोटी ये हो जाती है तो निर्णय नहीं करता तो भाष्य में भसकर भगवान ने वहां मन का अर्थ मनश्यन व्यापार विशिष्ट मन किया है और वैसा उनका मन बन जाता है तत्काल निर्णय की निर्णय लेने की शक्ति से संपन्न हो जाता है तो हा वहां तो मन कहने से उस प्रकार का मन अंतकरण सामान्य लेकिन कैसा मनस्यन व्यापार से युक्त तत्काल निर्णय लेने की शक्ति से युक्त मन वाला बन जाता है इसलिए प्रति को उस प्रकार का नहीं है तो जिस और मन की गति ब्रह्मलोक में उन्हीं की होती है जिनका मन इस प्रकार का आगे भी और भी शुद्ध होता है इनसे भी इस मनस्यन व्यापार से विशिष्ट मन से और प्राण के बीच में तो और भी कई वो आते हैं विषय उनके बीच में निर्णय लेने की शक्ति और ब्रह्मलोक में पहुंचने की शक्ति के लिए तो मन में और भी ज़्यादा शुद्धि चाहिए वो शुद्धि नहीं होती तो न तो प्रतीकेशु ब्रह्म कर्तुत्व अस्थित प्रतीक प्रधान उपासना उपासना तो प्रतीक प्रधान होने के कारण ब्रह्म कर्तुत्व तो नहीं होगा प्रधान विषय कर्तु होगा उसका निश्चय होगा तो नु अब्रह्मक्रतुरपी ब्रह्म ओ पंचाग्नि उपासक अब्रह्मक्रतु है प्रतिकुपासक हैं और वह भी ब्रह्मलोक जाता है ऐसा सुना जा रहा है ये कह रहे हैं कि अब्रह्मक्रतुरपी ब्रह्म गतियते यथा पंचाग्नि एनान ब्रह्म इति यहाँ तक ये यह शंका है के पास हो तो और अच्छा ये शंका पूरी हो रही है भवतु यत्र एवं इत्यादि से इसका उत्तर है तो कहते हैं जिसका ब्रह्म क्रतु नहीं है ब्रह्म क्रतु होता ब्रह्म उपासकों का प्रतिकासकों का तो होता नहीं है तो पंचाग्नि उपासक प्रति को प्रतिकोपासक है वो ब्रह्म क्रतु से रहित है वह भी स एनान ब्रह्म गमय यह श्रुति बता रही है ब्रह्मलोक पहुंचता है तो ब्रह्म क्रतु न्याय तत्क्रतु न्याय जो है उभयथा भाव का ज्ञापक कैसे बनेगा फिर यदि ब्रह्म क्रतु जो नहीं है वो भी ब्रह्मलोक जाएगा तो उभयथा भाव का ज्ञापक ब्रह्म तत्क्रतु है ये नहीं कहा जाएगा इस प्रकार तत्क्रतु में और उभयथा भाव में ज्ञाप्य ज्ञापक भाव नहीं बन पाएगा इस अभिप्राय से शंका इसका उत्तर दिया जा रहा है कि यत्र एवं आहत्यवाद उपलभ्य थे तद अभावेतु भवतु यत्र आहत्यवाद उपलभ्य से ते तो औसर्गि तत्क्रतु न्याय इति गम्यते तो कहते हैं भवतु यत्र यहाद उपलब्य है आहतेवाद का अर्थ है साक्षात अपवादक प्रत्यक्ष श्रुति वचन आहत्यवाद शब्द का अर्थ न्याय निर्णय में अंतिम पंक्ति में न्याय निर्णय करने किया हो। साक्षात अपवादक आहत्यवाद साक्षात अपवादक वो न्याय निर्णय में है वहीं पर अंतिम पंक्ति में न्यायनिर्णय टीका में हात्यवाद साक्षात हाँ। भवतु इति इस प्रतीक के बाद में आहत्यवाद साक्षात्वादक तो साक्षात अपवाद करने वाला श्रुति वाक्य यदि कोई तत्क्रतु न्याय का है तो वहां पर ब्रह्म क्रतु जो नहीं है वह भी ब्रह्मलोक जाता है तो कोई आपत्ति नहीं वो माना जाएगा उसके लिए विशेष वचन है अपवाद है तत्क्रतु न्याय का वो अपवाद हुआ न ऐसा साक्षात अपवादक श्रुति वचन हो तत्क्रतु न्याय का तो बिना ब्रह्म क्रतु के भी ब्रह्मलोक जाएगा उत्तरायण मार्ग से जाने वाला नहीं तो बीच में रहेंगे हाँ बीच में लोक हैं उनमें रहेंगे त्रिशंकु बनकर के नहीं रहेंगे बीच वाले किसी न किसी लोक में रहेंगे त्रिशंकु तो कहीं नहीं बीच में ही लटक रहा है बेचारा और तद अभावेतु यानी प्रत्यक्ष अपवादक श्रुति वचन के अभाव में औसर्गिकेन तत्क्रतु न्याय न ब्रह्मक्रतूनाम एवं तत्प्राप्तिर तो सामान्य रूप से जो तत्क्रतु न्याय है उसी से क्या होगा ये ब्रह्म क्रतु जो हैं उत्तरायण मार्ग के अधिकारी वे ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे ब्रह्म न इतरेशा तो अन्य उत्तरायण मार्ग के अधिकारी जो ब्रह्म क्रतु नहीं है वे ब्रह्म लोक को प्राप्त नहीं करेंगे इतिगम्यते ये प्रतीत होता है थोड़ी टीका है टीका को देखिए अदोषात का अर्थ करते हैं अदोषात इति सूत्रे पदच्छेद अविरोधात्थ टीका में टीका कर उभय था भाव सिद्धि यहां तक की तो चर्चा लोग टीका में कल कर चुके हैं तो सूत्रस्थ दोषात में अदोषात् ऐसा पदच्छेद करना ये टीकाकरण ने कहा और उस का अर्थ अर्थ निकलेगा विरोधा भावात् अविरोधात् अर्थ है विरोधाभावात् जो अनियम अधिकरण के साथ अप्रतिकालंबन अधिकरण का पूर्व पक्षी को विरोध प्रतीत हो रहा था का मतलब व्यास जी के वाक्य में पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा था वह विरोध नामक दोष नहीं है ये अदोषात् शब्द कह रहा अदोषात्कार अर्थ हुआ अविरोधात् क्यों आगे टीकाकार बता रहे हैं कि अन्यमह सर्वासाम इति सूत्रे सर्वशब्द से प्रतीक उपासक अन्यपरवात्ति भाव तो अनियम अनियम सर्वासाम इसमें जो सर्वासाम यह पद प्रयोग है सूत्र में वह प्रतीक से अलग जो ब्रह्मक है उनका परामर्शक हो जाएगा तो सर्व शब्दस्य से अन्य उपासक इति भावा। ये कहा आगे कहते हैं तो फिर यानी मार्ग का वर्णन है ना वहां तो चिंतन के लिए गति को बताया जा रहा है जैसे चिंतन के लिए गुणों का उपसंहार होता है ऐसे मार्ग का उपसंहार भी बताया गया है तो जिनको ब्रह्म को प्राप्त करना है ब्रह्मोपासकों को उन्हें साथ साथ ब्रह्मोपासना के अंग के रूप में मार्ग चिंतन भी करना होता है कि इन इन मार्गों से इसी इस प्रकार से जाते हुए विद्युत लोक में अमानव पुरुष आकर के हमें सत्यलोक ले जाएगा ऐसा चिंतन करना होता है ना उसके लिए वह और प्रतीक उपासकों के लिए ये चिंतन करने की जरूरत नहीं है मार्ग की इसलिए मार्ग चिंतन के लिए मार्ग रूपी एक गुण बताया है जैसे गुणों के संहार के जाता अन्यत्र उपासना में कहे गए गुणों का अन्यत्र उपसंहार वो चिंतन के लिए है ऐसे ही मार्ग का भी उपसंहार चिंतन के लिए किया गया है और ये मार्ग का चिंतन आवश्यक है ब्रह्म उपासकों के लिए इसलिए कहा कि सर्वासाम यह पद प्रति उपासक से अतिरिक्त बाकी सब उपासक इस अर्थक है उन्हें मार्ग का चिंतन अपने प्राप्तव्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपासना के साथ जरूरी है ये अनियम अधिकरण का अर्थ निकलेगा और यहां बताया जा रहा है कि जो जो ब्रह्म उपासक हैं, तत्क्रतु हैं वे वे सत्यलोक को प्राप्त करेंगे उनको सत्यलोक की प्राप्ति में सहयोगी बनेगा अमानव पुरुष सत्यलोक की प्राप्ति कराएगा इसलिए कोई विरोध नहीं है अब आगे यद्यपि इत्यादि से कहते हैं लेकिन ये अर्चरादि मार्ग के अधिकारी प्रतिक रहेंगे कि नहीं भले ही उन्होंने मार्ग का चिंतन नहीं किया है लेकिन उनको भी अभी ब्रह्म साक्षात्कार न होने से अपनी प्रतिक का फल प्राप्त करना है तो किसी न किसी मार्ग से जाकर के ही करेंगे जिनकी जिनकी उत्क्रांति हुई है उनके लिए तो शरीर से शे गमन होगा गतिपूर्वक फल प्राप्त करना पड़ेगा वो तो भी मार्ग की जरूरत है तो ये प्रतिकूपासक किस मार्ग के अधिकारी होंगे उन्होंने प्रतिकूपासना के अंगत्वेन अनुरूप मार्ग का चिंतन तो किया नहीं ब्रह्म उपासकों ने तो किया है अनियम अधिकरण भी ब्रह्म उपासकों के लिए बता रहा है मार्ग चिंतन करने के लिए तो इनको कौन सा मार्ग प्राप्त होगा ये जो एक संशय होता है इस संशय के निवृत्ति के लिए टीकाकार एक विचार करते हैं यद्यपि इत्यादि से वो बता रहे हैं कि यद्यपि प्रतीक नाम पित्रियाण तृतीय स्थान हो अप्रवेशात मार्गो वाच्य एव अस्तु न तो ये कहते हैं प्रति प्रतीक ध्यान प्रतिकोपासक प्रतिक इन्हें अपनी प्रतीकोपासना का फल प्राप्त करने के लिए शरीर छूटने पर तीन मार्ग में से किसी न किसी मार्ग से जाना पड़ेगा तो इनके लिए कौन सा मार्ग है ये पितृियान मार्ग और तृतीय स्थान यानी तृतीय मार्ग तो नहीं मिलेगा पितृयान मार्ग कर्मी को मिलता है और तृतीय मार्ग है जाए सौंदर्य स्वभा पापी को होता है प्रतिकोपासक तो पापी नहीं है और सकामकर्मी भी नहीं है तो ये कहा जाएंगे किस मार्ग से जाएंगे तो मानना पड़ेगा ये दोनों मार्ग नहीं है तो बचा हुआ जो पारिशेष न्याय से अर्चिरादी मार्ग है उसी से जाएंगे ये मानना पड़ेगा ना अर्चिरादी मार्ग से जाएंगे तो अप्रवेशात अर्चिरादी मार्गो वाच्य जो अप्रतिकूप पा, प्रतिकूपासक हैं, उनको भी अर्चिरादि मार्ग ही मिलेगा प्रतिकूपासना का फल प्राप्त करने के लिए तो कहते हैं तथापि तेषा विद्युत पर्यतम एवं गमनम अस्तु वो जाएंगे अर्चिरादि मार्ग से लेकिन वह वे विद्युत लोक पर्यंत ही जाएंगे विद्युत लोक से आगे जो वरुण लोक इंद्र लोक और प्रजापति लोक और फिर सत्य लोक हैं उनमें इनकी गति नहीं होगी उससे पहले विद्युत लोक तक ही ये पहुंच पाएंगे उससे पहले तक जितने लोक आते हैं उनके उपासना के तारतम्य को लेकर के बीच में उनको ले छोड़ उतारा जाएगा उनके गंतव्य स्थान पर इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तथापि तेषा विद्युत पर्यंतम एव गमनम अस्तु न ब्रह्म प्राप्तिर ब्रह्म उनमें ब्रह्म कर्तुत्व न होने से आगे कहते हैं कि यो यत ध्यायती सत प्राप्तोति ही तत्क्रतु न्यायः है श्रुतिमूल तो तत्क्रतु न्याय का ये अर्थ है कि जो जिसका ध्यान करता है वह उसे पाता है तो प्रतिकोपासक ने ध्यान ब्रह्म का किया ही नहीं है तो ब्रह्म को कैसे पाएगा नहीं पा सकता ये तत्क्रतु न्याय तम यथा यथा उपास तदेव होती इस श्रुतिमूलक है उस न्याय के आधार प्रति प्रतीक उपासक नहीं जा पाएंगे ब्रह्मलोक तक और प्रतीकेशु तो प्रतीकेशु नामेयेशु ब्रह्मणों गुणवाद प्रधान है वहां पर चिंतन में प्रतीक नामादि और ब्रह्म दृष्टि उनमें की जा रही है इसलिए ब्रह्म भी दृष्टि का विषय बनाया चिंतनीय बना लेकिन वो गुण रूप से चिंतनीय है और प्रधान है प्रतीक जिसकी दृष्टि की जाती है वह गौण जिसमें दृष्टि की जाती है वह प्रधान न ब्रह्मी ध्यायित्व अस्ति इन में प्रतिपासक में ब्रह्म ब्रह्मध्यायित्व तो नहीं है अस्य न्याय से पंचाग्नि विद्यावादात प्रत्यक्ष वचनात बाध इष्ट इति वचना सूत्रभाष्या तो ये जो न्याय है तत्क्रतु न्याय इसका पंचाग्नि विद्या के विषय में आहत्यवाद है यानी प्रत्यक्ष अपवादक श्रुति वचन है सजेना ब्रह्म गमयती इत्यादि इसलिए पंचाग्नि उपासक प्रतिकुपासक होने पर भी और तत्क्रतु न होने पर भी तत्क्रतु न्याय का अपवाद श्रुति वचन होने से श्रुति के सामर्थ्य से ब्रह्मलोक जाएंगे ये इस भाष्य का अर्थ हुआ प्रथम तो तो हाँ ने, हाँ फिरतरन बीच में नहीं है इसलिए कि सरल है भाष्य इसलिए भाव बता दिया और भाष्य में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रतिकोपासक तीन मार्ग में से कौन से मार्ग से जाता है और कहा तक पहुंचता है यह बात भाष्य में स्पष्ट नहीं हो पाई इसलिए टीका तो होती है मूल ग्रंथ में जो बात कहीं स्पष्ट न हो नहीं हुई हो उसको भी स्पष्ट करने के लिए ये एक विशेष यहाँ पर टीकाकार ने बताया है और दूसरा ये जो गम्यते ये पद प्रयोग कर रहे हैं वो इसके आधार पर कर रहे हैं प्रतीक उपासक भी ब्रह्मलोक जाते हुए दिख रहे हैं और तत्क्रतु न्याय सूत्र में प्रयोग किया है वो है था भाव का निश्चाय के रूप में व्यास जी ने तो उस तत्क्रतु तत्क्रतु से इस पद की भी व्याख्या बहिष्कार भगवान को करनी है ना और इस अभिप्राय से तत्क्रतु पद का प्रयोग किया है कि तत्क्रतु न्याय के आधार पर भी ब्रह्म उपासक ही ब्रह्मलोक जाएंगे ये निश्चित होता है तो फिर और इसमें मूल में तो इतना ही है सूत्र में लेकिन इसका स्पष्टीकरण करते करते शंका विचार जब करते हैं तो ये निकलता है कि पंचाग्नि उपासक प्रतीक उपासक होने पर भी और उनमें तत्क्रतुत्व तो न होने पर भी ब्रह्मलोक के अधिकारी हैं ब्रह्मलोक जा रहे हैं तो तत्क्रतु जो सूत्र में बताया गया है वो वह था भाव का ज्ञापक उसका अपवाद लग रहा है बाधित होगा वो फिर वे विचारी न्याय होगा साध्य साधन भाव का ज्ञापक नहीं बन पाएगा इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहा ये कहना पड़ा भाष्कर भगवान को कहना पड़ा कि जहां पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष वेद वाक्य वेद दो प्रकार का होता है ना? प्रत्यक्ष वेद अनुमित वेद तो वर्तमान में उपलब्ध जो वेद ग्रंथों में वाक्य हैं वे हैं प्रत्यक्ष वेद वेद और वेद वाक्य के नाम से प्रसिद्ध तो हैं लेकिन वर्तमान में वेद नाम से उपलब्ध जो ग्रंथ है उसमें जो नहीं उपलब्ध होता वाक्य उसे मानते तो वेद है लेकिन वो अनुमित वेद है क्योंकि परंपरा से लोग वेद वेद कहते आ रहे हैं तो अनु, अनुमित वेद वाक्य कहलाएगा तो अनुमित अपवाद वचन नहीं आहत्यवाद यानी प्रत्यक्ष कोई अपवाद ऐसा होगा तत्क्रतु न्याय का तो वहां पर तत्क्रतु न्याय नहीं लगेगा उसके विषय को छोड़ करके बाकी प्रतीक के लिए तत्क्रतु होना जरूरी है तो पंचाग्नि उपासकों को तत्क्रतु न होने पर भी प्रत्यक्ष वेद अपवाद वेद वचन के कारण ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ये बताना पड़ा। ये भगवान ने विचार किया, कोई कोई विशेष आता है तो उस किसी रास्ता विशेष से जाता है आम व्यक्ति के लिए वो रास्ता नहीं खुलता है वैसा हुआ कि वहां तक उनकी पहुंच है अब इस अधिकरण का और पाद का भी अंतिम सूत्र है उसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार किंच प्रतीक तारतम्य न फल तारतम्य श्रुतेर न प्रतीक ध्या नाम प्ति इत्या विशेषण चाहती थी प्रतिक उपासकों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी इसमें तो तत्क्रतु न्याय एक रहेगा ही ज्ञापक और भी एक ज्ञापक बताया जा रहा है जो प्रतीक उपासनाएं हैं उन सब में प्रतीक एक जैसा नहीं है अलग अलग विशेषता वाले प्रतीक हैं इसलिए प्रतीकों में तारतम्य है उत्कर्ष अपकर्ष है नाम से लेकर के आशा पर्यंत जो प्रतीक बताए हैं उपास्य ब्रह्म दृष्टि से उनमें दृष्टि तो एक ही की जा रही है सब में नाम में भी ब्रह्म दृष्टि आशा में भी ब्रह्म दृष्टि बीच वालों में भी ब्रह्म दृष्टि लेकिन फल अलग अलग हो रहा है तो ब्रह्म दृष्टि से सबकी उपासना होने पर भी फल अलग अलग हो रहा है इसका अर्थ है फल भेद का फल वैषम्य का प्रयोजक कोई न कोई अलग है ब्रह्म दृष्टि तो सामान्य है से तो फल फलभेद हो नहीं सकता तो फिर किसके वैषम में से फल में हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि जिनमें ब्रह्म दृष्टि की जा रही है वे प्रतीक अलग अलग प्रकार के हैं उनमें उत्कर्ष बताया भी है उत्कर्ष की जिज्ञासा भी की है तो क्या नाम इस प्रतीक से भी उत्कृष्ट कोई प्रतीक है ऐसी जिज्ञासा नारद जी करते जाते हैं और सनत कुमार जी का कहते हैं अस्थि नामना भूय <kuh> तो कहा वो मुझे बताए तो वाग्वे नामना भूयसी इत्यादि से वो सब बताया गया है और ये प्रतीकों में ही उत्तर, उत्तर उत्तर उत्कर्ष बताया जा रहा है पूर्व पूर्व में उत्तर उत्तर की अपेक्षा निकर्ष उत्तर उत्तर में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्कर्षक नाम से लेकर के आशा पर्यंत इससे ये निकल रहा है कि जो प्रधान है प्रतीक में तदगतो तारतम्य को लेकर के फल तारतम्य का भी वर्णन प्रतीक के प्रकरण में होने से भी यह निश्चय होता है कि प्रतीक ब्रह्मलोक नहीं जाता है यदि सब प्रतीक ब्रह्मलोक जाएंगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूपी एक ही फल हुआ तो वहां फलवैषम्य बोधक श्रुति जो उसका विरोध होगा ना उस फलवैषम्य प्रतिकूपासकों को फलवैषम्य बताने वाले श्रुति के आधार पर भी यह निश्चित होता है कि प्रतिकूपासक नहीं जाते ब्रह्मलोक अमानव पुरुष उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराता तु उनके उपास्य प्रतीक के अनुसार फल देता है इस अभिप्राय से लिखे टीकाकार की किंच प्रतीकता फलताश्रुतेर न प्रतीक, फल प्रतीक ध्याना ब्रह्म प्राप्ति इत्याह विशेषंच इति। तो विशेष प्रतीकोपासक को ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी फल तारतम्य श्रुति बता रही है इस कारण तारतम्य शब्द का अर्थ है वैषम्य भेद तो सूत्र है विशेषं दर्शयति। तो विशेषम यानी भेदम वैषम्यम तो श्रुति प्रतिकूपासना के फल में वैषम्य बता रही है भिन्नता बता रही है भेद बता रही है इसलिए भी माना जाएगा कि प्रतिकूपासक ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता तो प्रतिकूपासकों को ब्रह्म प्राप्ति होती है कहेंगे तो फिर तो सबको एक ही फल प्राप्त हुआ तो प्रतीक के फल में वैषम्य बताने वाली श्रुति का व्याकुप होगा विरोध होगा इसलिए प्रतीकोपासक फल में विषमता बोधक श्रुति वाक्य भी ये इस अर्थ के ज्ञापक बनेंगे कि ब्रह्म ब्रह्म लोक की प्राप्ति प्रतिकूपासक को नहीं होती है ये कह रहा है इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भस्कर भगवान बता रहे हैं नाम प्रतिकोपासने पूर्वस्मत पूर्वस्मत फल विशेषम उत्तरस्मिन उत्तरस्मिन उपासने दर्शयती तो ये जो नामादी से लेकर प्रतिकोपासनाए है और उनमें पूर्व पूर्व उपासना की अपेक्षा नामी प्रतीकों की उपासना की अपेक्षा वाघादी की उपासनाओं में फल विशेष बताया जा रहा है उत्कृष्ट उत्कृष्ट फल बताया जा रहा है उत्तरस्म उत्तरस्म उपासने फल विशेषम यावत् नामनोगतम दर्शयती यद कामचारो भवति यमचारो नाम रूप प्रतीक की ब्रह्मदृष्टि से उपासना का फल बताया गया नाम के विषय में स्वातंत्र शब्द शास्त्र में स्वातंत्र्य, स्वातंत्र नाम वाचो ग्राश्यम चारोती ये नाम रूप प्रतीक की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रतीक है वाक और वाक रूपी नाम से उत्कृष्ट प्रतीक की ब्रह्म दृष्टि से उपासना का फल बताया गया वाचोगतम चो यथा कामचारो होती उसे शब्दार्थ के विषय में संदेह या विपर्य नहीं होता शब्दार्थ का ज्ञान संशय विपर्य रहित तो परमात्मक होता है ये तत्र यथा कामचारो होती यावद वाचोगतम गतम यथा कामचारो होती का अर्थ है ये अन्य फलवता है जो नाम रूपी प्रतीक के उपासना का फल था उससे अलग वाक प्रतीक उपासना का फल बताया आगे है वाव, वाचो भूय तो वाक की अपेक्षा भूयस्त तो बताया गया मन रूपी प्रतीक में और मन रूपी प्रतीक का फल वाक रूपी प्रतीक उपासना का जो फल है उससे अलग बताया गया है ये है फलवैषम्य का कथन श्रुति के द्वारा और सच अयम फल विशेषो प्रतीक तंत्र उपासना उपपद्यते तो मानना पड़ेगा कि ये फल भेद का प्रयोजक प्रतीक भेद है प्रतिगत जो तारतम्य है वैषम्य है उसी के कारण फल वैषम्य हो रहा है ये मानना होगा तो ब्रह्म तंत्र फल की प्राप्ति जिसकी दृष्टि की जा रही है उसके अधीन होती तब तो ब्रह्म तो एक ही है तो प्रतीक भले ही विभिन्न विभिन्न हो लेकिन प्रतीक एक होने से प्रतीक में तो ये सब वैषम में होने पर भी ब्रह्माधीन फल होता यदि तो फल वैषम्य न होता क्योंकि ब्रह्म समान है सर्वत्र तो ब्रह्म तंत्र ब्रह्मणों अविशिष्टत्वाद कथम फल विशेष तो ब्रह्म तो अविशिष्ट यानी समान है तो यह फल विशेष यानी फलभेद फलवैषम्य कैसे होता भिन्न भिन्न फल न होता यदि ब्रह्माधीन फल प्राप्ति तस्मात न प्रतीक आलंबनान, प्रतीक आलम्बनाम इतर ही तुल्य फलत्वम इतरे शब्द से लेना ब्रह्मोपासक अप्रतिकोपासक जो प्रतीकोपासक नहीं है ब्रह्मोपासक है उनके समान फल नहीं होगा इनका प्रतीकोपासकों का लेकिन प्रतीक के अनुसार फल होगा ये निश्चित हुआ टीका में एक वाक्य है असति वचने ब्रह्मध्यायीन एवं ब्रह्मगंतार इति सिम यदि कोई वचन प्रतीकोपासकों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताने वाला प्रत्यक्ष श्रुति वचन न हो तो तत्क्रतु न्याय से ये निश्चित होगा कि ब्रह्म उपासकों को ही अमानव पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा और बाकी ये उपासक प्रतिकोपासक जाएंगे अर्चिरादि मार्ग से ही विद्युत लोक पर्यंत लोकों में से कही न कहीं ना कहीं इस प्रकार ये तृतीय जो पाद है इसका विचार संपन्न होता इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री शंकर भगवत्त श्रीमत्मीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्याय तृतीय पाद्रीमत्महसपरिव्राजकाचार्य श्री, पाद। श्री, परमहंस श्री गोविंदा नंद भगवत भगवत्कृत चतुर्थाध्यायस्य भाष्यरत्न पादः ओम पूर्णमद पूर्णमिद